आइए सुने कार्यक्रम हवा महल प्रस्तुत है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी झलकी तहकीकात देर से तो आज अखबार आया और फिर वही बोर खबरें वही दहेज के लिए दुल्हनों को चलाना अरे सारी लड़कियों को मार डालोगे क्या दहेज खोर राक्षस हो किसी ने महिला से सोने की चेन खींच ली वही आतंकवाद बस जगहों के नाम भर बदल दो तो लोगों के चेहरे जैसे वही वही अरे आता हूं भाई पहले अखबार तो पलटने दो अरे ये क्या कोई कवि मर गया आश्चर्य हाँ, मैं तो इसे तभी मरा हुआ समझ रहा था जब इसकी कविताएं पढ़ता था क्या मिस्टर उनियाल के डेरे पर उनियाल नहीं रहेगा अब बात कैसी हुई कि शेर के डेरे पर हम श्रीमान गीदड़ को खोजें अब खोजे पुलिस वाले मैं मैं म... घबराओ नहीं ये बताओ कि क्या मिस्टर उनियाल यहीं रहते हैं? जी जी उनियाल मैं ही हूँ अच्छा अच्छा चलिए आपको थाने बुलाया है अ, क, किस, क, किस, लिए, किस लिए अरे चलो भी भाई भाई थाने और मैं आखिर क्या वजह है कुछ तो बताओ मैंने तो कभी कहीं कोई जुर्म भी नहीं किया भाई सपने में भी नहीं माकसम आपको गलत अरे उनियाल साहब घबराते क्यूँ है हमारे साहब ने हमें हुक्म दिया कि कि आप अब अब होगा उन्हें कोई काम अब अब देखिए ना कि वो चलो भी आप जैसे अच्छे आदमियों को जुर्म के लिए क्यों बुलाएंगे भला मेरा तो ख्याल है साहब कि साहब को राइटर्स लोग बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए बुलाया होगा तब तो ठीक है पर मुझे दहशत होती मैंने थानों के ऐसे ऐसे किस्से सुन रखे है कि उन्हें सुनकर तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। <laughs> अरे भाई वाह, राइटर हो तो आप साहब वाहनों के किस्सों से पुलिस वालों के रोंगटे खड़े करना <laughs> भाई वाह, बात का मजा आ गया ऐसा ना हो भाई कि थाने पहुंचते ही मुझे मजे आने लगे नहीं मेरा मतलब कि पुलिस महकमा फालतू तो नहीं बैठा है आजकल इधर आप लोग पकड़ धकड़ भी कुछ नहीं कर रहे <laughs> अरे नहीं साहब आप क्यों घबराते हैं? अरे घबराने की बात नहीं भाई कहीं पुलिस महकमा पब्लिसिटी लेने के लिए मुझे घेर कर दिलचस्प खबर ना बना दे भाई मेरे जैसे उगताए हुए लोग दिलचस्प खबरों के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा लीजिए हम पहुंच गए थाने और वो रहे हमारे साहब ये क्या अरे अरे अरे देखो भाई क्यूँ कसरे है उस नौजवान को चुबह चल अपना काम कर आई आइए मिस्टर हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं मेरा नाम सिंह है हेलो देखिए मिस्टर ओनियल। कल शाम आप कहा थे जी शाम को कुछ याद नहीं आ रहा इसका मतलब है आप कुछ छिपा रहे हैं देखिए सिक्योरिटी से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ हमें तो वायरलेस से खबर मिली थी कि आप कल उन लोगों के साथ थे जिन्होंने पथराव किया मारपीट की ओ हो अच्छा तो आप उस चौराहे की बात कर रहे हैं जहां कुछ नौजवान आ, कुछ नारे लगा रहे थे जोर जोर से हाँ हाँ हाँ। आए ना रास्ते पर तो बस हमें जल्दी से उनके नाम बता दो साहब को गिरफ्तार करके उनकी मुश्किल बांध दी तो मुझे सिंह सिंगना कहना पर साहब मैं तो उस जगह से कोसों दूर खड़ा था मुझे तो कुछ भी पता नहीं अभी पता चल जाएगा रामदेन रामदेन जरा कलम नवीस को तो बुला ला आया हुजूर, लेकिन कलम नवीस की कलम गुम हो गई है वो भी थाने में एक को बंद करवा दूंगा जल्दी निकालो अच्छा दूसरी कलम ले लो उस उसका क्या हुआ इंस्पेक्टर बजरंग उसकी बालिश कर रहे होंगे हुजूर। हुँग। बढ़ाओ बड़ा देखो नियाल, अभी फाइल आ जाएगी नामों का पता चल जाएगा तुम साफ साफ उन लोगों के नाम बता दो जो वारदात में शामिल थे तो मैं तुम्हें वायदा मुआफ गवाह बना दूंगा पर सर मैं वहां था ही नहीं आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, साहब मैंने इसे कसकर बांधा भी लेकिन फिर भी नहीं पकता इसे कचौड़ी खिलाओ तो ले आ, और ले और देखा गूंगा बनता है बता बे, तेरे साथ और कौन थे पहाड़गंज का बिल्ली और नबी करीम का शौकी इनके नाम पता नोट करो जी सर और देखो जिसे कचौड़ी खिलाने से खुश कर सकते हो उसे तुम सुबह से लस्सी पिलाए जा रहे थे हा <laughs> मैं मैं तो वहां था ही नहीं सर पीली कमीज वाले आदमी के रूप में तुम क्या वहां नहीं थे जल्दी जल्दी नाम बताओ जी ऐसा है कि सोच लो सोच लो एक मिनट में सोच लो मैं जरा साले दो तीन गुंडों को ठीक कराऊं। गली मोहल्ले में दिन रात गुंडा गर्दी करते हैं और यहां आकर शरीफों के बेटा बन जाते हैं इनकी तो छोड़ दो थोड़ी सी जान छूटी ये सिंह तो पूरा राक्षस है तो क्या करूं मैं मैं सचमुच वहां था ही नहीं मैं खड़ा था बहुत दूर बस तमाश पीने जान को बनाई सोचता हूं साले अपने तमाम दुश्मनों को फंसा दूं। साले नाई को जो हमेशा मुझे देर तक इंतजार करवाता है और तमाम दुश्मनों को बेवकूफ है हाँ तो मैं सोच लिया आपने नाम जी कठिन है देखो मिस्टर अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो सोच लो सोच लो मैं जरा एक मामला निपटा आता हूँ बदराम जी साहब सारे शराबी जुआरी इकट्ठे ले आए हो ना जी साहब लॉकअप से निकालकर बगल के कमरे में हाँ जरा उनकी भी सेवा कर डाले <laughs> तो अच्छा रहे मैं पहले फंसाता हूं राम बाबू को क्या हुआ जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे मारते तो बहुत ज्यादा थे जो लोग भी कर रहते थे एक एक को आ, हाँ तो न्याल जी बताओ ना कुछ दो चार नाम ही सही शाम तक अगर चार छह भी न पकड़े गए तो हम ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे ये बात यह है कि हाँ आ... हाँ हाँ याद करो अरे आप हमें उनके कपड़ों के रंग ही बता दें हम तो सालों को रंगरेच के घर से पकड़ कर ले आएंगे जी आप जानते ही हैं वो लोग ढोल नगाड़े लेकर वहाँ खड़े थे अपराध की दुनिया का यही तो नया तरीका निकाला है उन्होंने साले साफ सुल्ताना डाकू के पहनो ही लगते हैं नए से नया आइडिया ले आते सोचते होंगे पुलिस वाले खुर्सट हैं तो जल्दी जल्दी नाम बताओ ना मेरे हाथ की खुजली भी मिटे पकड़कर गधों की औलादों को मजा ना चखाया हाँ, तो ओमीनाई। भाई ही तुमने तो नाम भी बता दिया बजरंग बजरंग साले ओमी को पकड़ ला सा बेहतर आप उसे जानते हैं? हम लोग किसे नहीं जानते बस तुम हमें आदमी का नाम बताओ हम उसे कहीं से भी खींच ले आएंगे हाँ यह तो तुमने बताया और कौन कौन थे और और वो... हा, हा, हा, सोच लो पूरी रात सोच लो आप और नाम तो याद नहीं आ रहे साहब सोच लो भाई राइटर जी आप तो कलम से लिखते हो और हम लिखते हैं इस हथेली से देख लो पूरी आठ इंच लंबी है एक खींच कर पड़े तो हफ्तों जबड़े दर्द करते नजर आए याद आया साहब <laughs> भाई इस हथेली के जादू से बड़ी चीजें याद आ जाती हैं भाई आ? आ, ऐसे ही हथेली से याद आया साहब वो नत्थिलाल मास्टर बचपन में मुझे बहुत पीटा था उसने उसकी हथेली के थप्पड़ की अब तक याद है मुझे अवल्दार? जाओ उस मास्टर को भी पकड़ लाओ। आ, तो साहब, और कौन एक मेरा पड़ोसी भी है साहब उसकी बीवी रोज मेरी बीवी से झगड़ा करती है और वो आदमी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता जो का गुलाम क्या नाम है उसका फूल चंद हा हा। फूल की चांद निकालूंगा मैं यहाँ आगे बताओ सारी वारदात का सरगना एक प्रकाशक है साहब दो बार मरदूद ने मेरी किताब वापस कर दी अब कहा जाएगा बच्चू बचकर आप जानते हैं वही दासमल दासमल साहब। था सरगना तभी साले ढोल लगाड़े ले आए वाह वाह। वारदात ना हो गई फिल्म की शूटिंग हो गई सबको चक्की पिसवा दूंगा जल्दी जल्दी ना बताओ जी भालूराम दूधवाला रामदीन पंसारी किशनचंद चंद हलवाई पूरी रामलीला की टोली बनाई है सालों ने बस अभी पकड़कर ले आएंगे सालों को बस तुम तो राइटर अब समझो अपने आप को एकदम छूटा हुआ जूर दरोगा साहब ये देखो इस झूठे ही करतूत क्या माजरा है इस बदमाश ने अपने मामले में झूठे ही कई बेकसूर लोगों को फंसा दिया अच्छा झूठा बयान देकर हाँ लगा फा दो हाथ अलग कमरे में कराता हूँ इसे मजे हाँ तो राइटर साहब आप तो सच बोल रहे हैं ना कहीं ख्यालों में कल्पना में <laughs> <हा>? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> अभी आप डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी झलकी सुन रहे थे तहकीकत प्रस्तुतकर्ता थे रमेश चंद्र दत्त